श्री शंकर भाष्यम सद्गति सत्कृति सत्ता सभूति सत्परायण सूरसनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन सद्गति सत्कृति सत्ता सभूति सत्परायण शूरस यदुश्रेष्ठ सन्निवासयान अस्ति ब्रह्मेती चेद वेद संत ततो सतमेनम तदु्तुत ब्रह्मास्ती ये विदुस्ते इति सद्गति सति गतिर गतिर्बुद्धि समुत्कृष्टा अशीति वा सद्गति ब्रह्म है ऐसा यदि जानता तो विगजन उसे संत मानते हैं इस श्रुति के अनुसार जो देश ऐसा जानते हैं कि ब्रह्म है, वे संत हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं इसलिए भगवान सद्गति हैं अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए वे सद्गति हैं सती कृति ही जगत रक्षण लक्षणा अस्य अस्यस्मा तेन ही जगत की उत्पत्ति आदि भगवान की कृति श्रेष्ठ है इसलिए वे सत्कृति हैं नामना सप्तम शतम विवृतम यहाँ तक सहत नाम के सातवें शतक का विवरण हुआ सजातीय विजातीय स्वगत रहिता अनुभूति सत्ता एक द्वितीय इति है सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित अनुभूति का नाम सत्ता है श्रुति कहती है एक ही अद्वितीय था सन्नव परमात्मा चेदात्मक अबाधात भाषमानवाच्च सद्भूति नान्य प्रतीते न नन्नाप्यसत श्रोतो यौक्तिको वा बाधः सेवक्षिता वे चेदात्मक सत्स्वरूप परमात्मा ही अबाधित तथा बहुत प्रकार से भाषित होने के कारण सद्भूति है और कोई नहीं प्रतीतिके बाधित होने से अन्य सत्य या असत कुछ भी नहीं है यहाँ श्रुति या युक्ति से प्रपंच का बाध ही विवक्षित है सताम तत्वविदाम परम प्रकृष्ट मय नम सत्य सत्यपरायणम तत्वदर्शी सत्पुरुषों के परम अर्थात श्रेष्ठ अयन अर्थात स्थान है इसलिए सत्य सत्यपरायण है हनुमत हनुमत्प्रमुखा सैनिका शौर्शालीनो येना साूरसेना यूरसेना सा जिस सेना में हनुमान आदि सूरवीर सैनिक है वह सूरसेना जिनकी है वे भगवान सूरसेन हैं यदूना प्रधानवाद यदुश्रेष्ठ है यदुवंशों यदु यदु में प्रधान होने के कारण भगवान यदुश्रेष्ठ हैं सताम विदुषा आश्रय संवास है सत अर्थ विद्वानों के आश्रय हैं इसलिए संनिवास है शोभना यामुना यमुना संबंधीनो देवकी वसुदेव सोदा वसुदेवनंदोदाबलभद्रसुभद्रादय परवेष्टारोति सुयामुन गोपवेशधरा यामुना परवेष्टार पदमासनादय शोभना अस्येति वा सुयामुन जिनके यामुन अर्थात यमुना संबंधी देव की वसुदेव नंद यशोदा बलभद्र और सुभद्रा आदि परिवेष्टा सुंदर हैं वे भगवान सुयामुन हैं अथवा जिनके यमुना तटवर्ती गोप गोप्यधारी परिवेष्टा या पद्म एवं आसन आदि सुंदर हैं वे भगवान सुयामुन हैं भूतावासो वासुदेव सर्वासुनलोनल दर्पा दर्पदृप्त दुर्धरो थाथा पराजि भूतावास वासुदेव सर्वासुनल अनलह दर्पहा दर्पद दृप्ता दुर्धर अथ अपराजि भूतानेत्रुख्यन वसंती भूतावास वसंती भूतानि भूतावास तथो भवान हत इति हरिवंशे भगवान में सर्वभूत मुख्य रूप से निवास करते हैं इसलिए वे भूतावास हैं हरिवंश भी कहा है आप में भूत बसते हैं इसलिए आप भूतावास हैं मायेति वासुहु वासु सा एव देव इति वासुदेव जगत को माया से आच्छादित करते हैं इसलिए वासु हैं और वे वासु ही देव भी हैं इसलिए वासुदेव हैं छादयामी जगत विश्व भूत सूर्य इति भगवत वचनाद भगवान का वचन है सूर्य जैसे किरणों से झकता है उसी प्रकार मैं संपूर्ण जगत को अपनी विभूति से ढक लेता हूँ प्राणा जीवात्मके यस्मिन यस्न्श्रिए लीयनते सर्वा सुनील संपूर्ण अशो अर्थात प्राण जिस जीव रूप आश्रय में लीन हो जाते हैं वह सर्वासुनील हैं अलंपरिया शक्ति सम्पदा नास्य विद्यत अन भगवान की शक्ति और संपत्ति का अलम अर्थात समाप्ति नहीं है इसलिए वे अनल हैं धर्मविरुद्धे पथि तिष्ठता दर्पम हस्ती तिदर्पहा धर्मविरुद्ध मार्ग में रहने वालों का दर्प नष्ट करते हैं इसलिए दर्पहा है धर्मवर्तमनि दर्पम् दर्पम ददाती धर्म मार्ग में रहने वालों को दर्प अर्थात गर्व अर्थात गौरव देते हैं इसलिए दर्पद हैं दर्पम द्यति इस विग्रह के अनुसार दर्प का दलन करने वाले हैं इसलिए भी दर्पद हैं स्वात्मा मृत मृतरथा स्वादनात् नित्य प्रमुदित दृप्ता अपने आत्मा रूप अमृत रस का स्वादन करने के कारण नित्य प्रमुदित रहते हैं इसलिए दृप्त हैं न सक्या धारणा यश प्रणिधानदिशु सर्वोपाधि तथापि तत्सादतः कैश्चिदुखे न धार्यते हृदय जन्मांतरसहसु भावनायोगा तस्मा दुर्धर समस्त उपाधियों से रहित होने के कारण जिनकी प्रणिधान आदि में धारणा नहीं की जा सकती फिर भी उन भगवान के ही प्रसाद से कोई कोई हजारों जन्मों की भावना के योग से उन्हें अपने हृदय में बड़ी कठिनता से धारण करते हैं इसलिए वे दुर्धर हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता शक्तचेताम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्ध भी अवाप्य थे भगवत वचनात् भगवान में ने कहा है अव्यक्त में मन लगाने वालों को अधिक क्लेश होता है देहाभिमानी पुरुषों को अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है न आंतर रागादिबाइर दानवादिभ शुभ पराजित इति अपराजितः रागादि आंतरिक शत्रुओं से और बाह्य दानवादी दानवादिशत्रुओं से पराजित नहीं होते इसलिए अपराजित हैं विश्वमूर्ति महामूर्तिर्दिमूर्तिरमर्तमान अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशत आनंद विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्ति अव्यक्त शतमूर्ति शन विश्वमूर्तिर सर्वात्मकवाद यथि विश्वमूर्ति सर्वात्मक होने के कारण विश्व भगवान की मूर्ति है इसलिए वे विश्व विश्वमूर्ति हैं शेष पर्यक सायनों महती महति मूर्तिरिति महामूर्ति ही शेषैया पर करने वाले भगवान की मूर्ति महती बड़ी है इसलिए वे महामूर्ति हैं दीप्ता ज्ञानमयी मूर्ति यसे स्वेच्छया गृहीता तेजसी मूर्ति दीप्ता अश्येति वा दीप्त मूर्ति ही भगवान की ज्ञानमयी मूर्ति दीप्त है इसलिए अथवा उनकी स्वेच्छा से धारण की हुई तेजस हिरण्य गर्भरूप मूर्ति दीप्तिमति है इसलिए वे दीप्त मूर्ति है कर्म निबंधना मूर्तिरस्य न विद्यत इति अमूर्तिमान उनकी कोई कर्म जन्य मूर्ति नहीं है इसलिए वे अमूर्तिमान है अवतारेशु स्पेक्षा लोका नाम उपकारी मूर्तिर्भत इति अनेक मूर्ति ही अवतारों में अपने इच्छा से लोगों का उपकार करने वाली अनेकों मूर्तियां धारण करते हैं इसलिए अनेक मूर्ति हैं यद्यपि अनेक मूर्ति तम अस्य तथाप्यय ईदृश एवेती न इति अव्यक्त यद्यपि अनेक मूर्ति वाले हैं तो भी ये ऐसे ही हैं इस प्रकार व्यक्त नहीं होते इसलिए अव्यक्त हैं विकल्पजा मूर्त्य संविदा कृते सती शतमूर्ति ज्ञानस्वरूप भगवान की विकल्पजन्य अनेक मूर्तियां हैं इसलिए वे शतमूर्ति हैं विश्वादिमूर्तिव यत सतानन है क्योंकि वे विश्व आदि आदिमूर्तियों वाले हैं इसलिए सतानन सैकड़ों मुख वाले हैं एक नैक शव कह कि पद्म लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल एक नईक शव कह कि यत तत यदमुत्तम लोकबंधु लोकनाथ माधव भक्तवत्सल परमात सजातीयतीयस्वगतभेद विर्मुक्तवाद्वु पर सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों से शून्य होने के कारण परमात्मा एक है जैसा कि श्रुति कहती है एक ही अद्वितीय था माया बहु रूपवात् नैक इंद्रो महाया भी पुर रूप ईयते श्रुते है माया से अनेक रूप होने के कारण नैक है श्रुति कहती है इंद्र ईश्वर माया से अनेक रूप प्रतीत होता है सोमो यूयते सोधर है शव जिसमें सोम निकाला जाता है उस यज्ञ को साव कहते हैं सुख कशब्द सुखवाचक स्तुयत इति कम ब्रह्म है क शब्द सुख का वाचक है सुखरूप से स्तुति किए जाने के कारण परमात्मा क का है जैसा कि श्रुति कहती है सुखरूप ब्रह्म है सर्वपुरुषार्थ रूपवाद ब्रह्म विचार्य मिति ब्रह्म किम स्वरूप होने से ब्रह्म ही विचार करने योग्य है इसलिए वह किम है यदेन स्वतः सिद्ध वस्तुदेशवाचि ब्रह्म निर्देश्यत ब्रह्म यत यूता जायते श्रुते स्वतः सिद्ध वस्तु के वाचक शब्द से ब्रह्म का निर्देश होता है इसलिए ब्रह्म यत है श्रुति कहती है जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं तनोति ब्रह्म तत् ओम तस्तिशो ब्रिविध स्मृत भगवत् ब्रह्म तनन अर्थात विस्तार करता है इसलिए वह तत् है भगवान ने कहा है ओम तत् और सत ये तीन नाम ब्रह्म के कहे गए हैं पद्यते गम्य मुक्षुभिरी पद्य पदम यस्दुत्कृष्ट नासी तद अनुत्तम स विशेषेण में नाम पदमुतम मुमुक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है इसलिए ब्रह्म पद है क्योंकि उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई और नहीं है इसलिए वह अनुत्तम है इस प्रकार पदमुत्तम यह विशेषण सहित एक नाम है आधारभूते सकला लोका बध्यंत लोकानाम बंधु लोकबंधु लोकाना जनकवाद जनकोपमो बंधुर्नास्ती व लोकाना बंधुकृत्यम हिताहितोपदेशम श्रुतिस्मृतिलक्षण वह लोकबंधु आधारभूत परमात्मा में सब लोग बंधे रहते हैं इसलिए लोकों के बंधु होने से भगवान लोकबंधु है अथवा लोकों के जनक होने के कारण लोक बंधु हैं क्योंकि पिता के समान कोई बंधु नहीं है लोक नाथ्यते याच्यते लोकाणुपतपति लोकानाम इष्ट इत इति वो लोक भगवान लोकों से याचना किए जाते हैं अथवा उनका नियमन आश्वासन या शासन करते हैं इसलिए लोकनाथ है मधुकुले जातत्वात्माधव मधुवंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान माधव है भक्त स्नेहवान भक्तवत्सल भक्तों के प्रति युक्त होने से भक्तवत्सल है सुवर्णवर्णो हेमा अंगोवरांगनांगदी वीरहा घृता शीरचल चल सुवर्णवर्ण मांग वनांग चंदनांगदी वीर विषम शून्य धृताशि अचल चल सुवर्णस्व वर्णों से सुवर्णवर्ण यदा पश्य पश्यते ऋक्म इति श्रुते है भगवान का वर्ण सुवर्ण के समान है इसलिए वे वर्ण हैं श्रुति कहती है जब दृष्टां सुवर्ण कैसे वर्ण वाले को देखता है हेमेवांगम वपुर हेमांग यह ऐसोअतरादित्य हिण्यमय पुरुषः इति श्रुते है उनका शरीर हेम अर्थात सुवर्ण के समान है इसलिए वे हेमांग है श्रुति कहती है यह जो आदित्य के भीतर सुवर्ण में पुरुष है वराणी शोभनान्यांगान्येती वरांग है उनके अंग भर अर्थात सुंदर हैं इसलिए वे वरांग है। चंद नहिराह लादन चंद नैराह्लादनलाद नैरंगद केयूर भूषित इति चंदनांगदी आह्लादित करने वाले चंदनों और अंगदों अर्थात भुजबंधों से विभूषित हैं इसलिए चंदनांगदी है धर्म प्राणा वीराण असुरुक्षाण् अंतिवीरहा धर्म की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु आदि प्रमुख दैत्य वीरों का हनन करते हैं इसलिए वीर हैं समो नास्य विद्यते सर्व सर्वविलक्षण विषम न तत्वोस्त्यधिक इति भगवत बचनाथ सबसे विलक्षण होने के कारण भगवान के समान कोई नहीं है इसलिए वे विषम हैं गीता में कहा है तुम्हारे समान ही कोई नहीं है फिर अधिक तो हो ही कहां से सकता है सर्व विशेष रहित्वात शून्यवत शून्य समस्त विशेषणों से समिस्त्र विशेषों से रहित होने के कारण भगवान शून्य के समान शून्य है घृता विगलिता आशीष प्रार्थना अचेति घृताशी ही भगवान की आशीष अर्थात प्रार्थनाएं घृत यानी विगलित है इसलिए वे घृताशी है न स्वरूपान न सामर्थ्यान न च्ञादिक कारण कारणद ज्ञादि गुणात् चलनम विद्यते से अचल स्वरूप से सामर्थ्य से अथवा गुणों से विचलित नहीं होते इसलिए वे अचल हैं वायु रूपेण चलती चल वायु रूप से चलते हैं इसलिए चल हैं